वेताल 25 पंद्रहवी कहानी नेपाल देश में शिवपुरी नामक नगर में यशकेतु नाम का राजा राज्य करता था उसके घर चंद्रप्रभा नाम की रानी और शशि प्रभा नाम की लड़की थी जब राजकुमारी बड़ी हुई तो एक दिन वसंत उत्सव देखने बाग में गई वहाँ एक ब्राह्मण का लड़का आया हुआ था दोनों ने एक दूसरे को देखा और प्रेम करने लगे इसी बीच एक पागल हाथी वहां दौड़ता हुआ आया ब्राह्मण का लड़का राजकुमारी को उठा दूर ले गया और हाथी से बचा लिया शशि प्रभा महल में चली गई पर ब्राह्मण के लड़के के लिए व्याकुल रहने लगी उधर ब्राह्मण के लड़के की भी बड़ी बुरी दशा ब्राह्मण के लड़के के मुंह में रखकर उसे सुंदर लड़की बना दिया। राजा के पास जाकर कहा, मेरा एक ही बेटा है, उसके लिए मैं इस लड़की को लेकर आया था, पर लड़का न जाने कहां चला गया, आप ही इसे यहां रख लो, मैं लड़के को ढूंढने जाता हूँ, मिल जाने पर इसे ले जाऊँगा। सिद्गुरू चला � एक ब्राह्मण के लड़के ने पागल हाथी से मेरे प्राण बचाए थे मेरा मन उसी मेरा मां है इतना सुनकर उसने गुटिका मुंह से निकाल ली और ब्राह्मण कुमार बन गया राजकुमारी उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुई तब से वो रात को रोज गुटिका निकालकर लड़का बन जाता दिन में लड़की बना रहता दोनों ने चुपचाप राजकुमारी अपने कन्या रूप धार ब्राह्मण कुमार के साथ वहां गई संयोग से दीवान का पुत्र उस बनावटी कन्या पर रिच गया विवाह होने पर मृगांक दत्ता को घर तो ले आया लेकिन उसका हृदय उस कन्या के लिए व्याकुल रहने लगा उसकी ये दशा देखकर दीवान बहुत हैरान हुआ उसने राजा को समाचार भेजा राजा आ Dusrior or ye muskil ki de to divan ka ladda marjay. Bahat vichar ke bad raja ne dono ka Banavti kanya ye shirt rakiki ki chooki dusre ke liye lai gayi thi, isliye uska ye pati 6 mahine taki yatra Divan ke manli. Vivaah ke bad usse nirgang kadatta ke pas chod tierth yatra ko se rehne ब्राह्मण कुमार रात में आदमी बन जाता और दिन में कन्या बना रहता। जब छह महीने बीतने को आए, तो वो एक दिन रेगांग कदत्ता को लेकर भाग आया। उधर सिद्ध गुरु एक दिन अपने मित्र शशि को युवा पुत्र बनाकर राजा के पास लाया और उस कन्या को मांगा। शाप के डर के मारे राजा ने कहा, वो कन्या तो जाने कहा� घर आने पर ब्राह्मण कुमार ने कहा, ये राजकुमारी मेरी स्त्री है, मैंने इसे गंधर्व रीति से विवाह किया है। शशि ने कहा, ये मेरी स्त्री है, क्योंकि मैंने सबके सामने विधिपूर्वक ब्याह किया है। वेताल ने पूछा, शशि दोनों में से किसकी पत्नी है? राजा ने कहा, मेरी राय में वो शशि की पत्नी है, क्� ब्राह्मण कुमार ने तो चोरी से विवाह किया था। चोरी की चीज पर चोर का अधिकार नहीं होता। इतना सुनना था कि वेताल गायब हो गया और राजा को जाकर उसे फिर लाना पड़ा। रास्ते में राजा ने वेताल को फिर सोलहवीं कहानी सुनाई। वचन संग्रहांतन प्रस्तुति लिब्रा मीडिया ग्रुप